मित्र श मित्रवत्मा श इंद्र बृहस्पति शिषुर क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय प्रत्यक्षं त्वामेवा प्रत्यक्ष ब्रह्मासीमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष वे सत्यम तद्वक्ता तमत तदव माम अवतु वक्ता ओ शांति शांति शांति सबको ये जो सौ अरोदित रुद्र के संबंध में जो वाक्य कहा है यह वाक्य भी स्तुति है जब यह वाक्य जब स्तुति होता है ना तो स्तुति की एक विधि होगी पहले विधि होती है बाद में विधि की स्तुति होती है तो सो यह वाक्य स्तुति होती तो इसकी विधि कौन सी है किस विधि के परिप्रेक्ष्य में यह स्तुति गाई गई है यह बताना पड़ेगा ना तो कहता है तस्माद बर्हसी रजतम न जो वेदी पर वेदी है ना वेदी पर हम सोने को रखते हैं यज्ञ वेदी पर अग्नि आधान करने से पहले हम सोने को रखते हैं वह चांदी को रखना मना है ठीक है विधि के अंदर सोने को रखना अनुमोदित है और चांदी को रखना है वर्जित है तो उस परिप्रेक्ष्य में विधि है तस्मा रजतम ना ये विधि है यानी विधि का ओपोसिट निषेध इसलिए बर्हशी बर्गी क्या है बर्गी वास्तव में कुशों के समुदाय का नाम है कुशों का जो समुदाय है उसका नाम बर ही है ये कुशा कितनी होनी चाहिए इतना लगभग पौने फीट इतने इतने इतने इतने, इतने लंबे जो कुशा का जो खंड है अग्रभाग है कुशा का जो सिर है उसको हम 20 के मात्रा में लेंगे ना उसको बरही आएगा कितना लेना चाहिए 20 उसको जब चयन करेंगे उसके अग्रभाग आगे और उसका जो कटा हुआ जो अगर, उसका जो मूल है वो अपने तरफ इसी प्रकार बर्खी को बिछाता है अब मैं दक्षिण में बैठा हूं पर्द मान लीजिए मैं पूर्व में बैठा हूं तो बर्खी को ऐसे मान लीजिए डाबा है, डाब का अग्रह है उसको क्या है चटाई जैसे बिछाना है उसके ऊपर क्या है सोने को रखना चाहिए और चांदी को नहीं रखने का है चांदी को क्यों नहीं रखने का है तो एक कहानी आती है रुद्र देवदा ने जब रोई रुद्र रुद्रदेवा जब रो पड़ा उनकी आंसू गिर पड़ा उनकी आंसू गिरने के बाद क्या हो गया वो चांदी हो गई समझ में आ गई ना रुद्रदेवा के आंसू से जो बूंद गिरा वो बिंदु बूंद कहा हो गया वो चांदी हो गए तो चांदी जो है और रोने का फल है यज्ञ जो करते हैं और होने के फल को प्राप्त होने के लिए नहीं है यज्ञ से हम तभीभूत होकर के परिशुद्ध होते हैं यह चित्त की सिद्धि के लिए की जाती है इसलिए वहां जिन जिन पदार्थों को हम रखते हैं वो रोने संबंधी नहीं होना चाहिए समझ में आ गया ना अब इसलिए सो अरोधित इस प्रकार रुद्र के संबंध में जो कहा रुद्रदा ने रोई उसके जो आंसू पड़ने के बाद क्या हो गया और रजत बन गया रजत चांदी इसलिए और रोने का जो परिणाम रजत है उसको वेदी के अंदर चयन न करें फिर किसको करें हा सोने को ही सुवर्ण निधाय चेदव्यम ऐसी विधि है और निषेध क्या है निषेध हाँ चांदी को बरहिषी रजतम न दे ठीक है ना अब अर्थ लिखिए सूत्रार्थ ये बोल रहा हूं गुणवादस्तु सूत्र है हो गया गुणवादस्तु रुद्र ने रोया रोई रोया रोया रुद्र ने रोया इत्यादि कथन इत्यादि कथन गुणवाद है गुणवाद है एक समिन्ह लगा करके लिखिए गुणवाद का मतलब अर्थवाद है अर्थवाद यह अर्थवाद यह अर्थवाद कोमा, सिंगल इन्वर्टर कोमा में आगे लिखने का तस्माद दया का दागार अंध में आना चाहिए तस्माद चिन्ह तस्मात बरहिषि दोनों ह्रस्व है लेफ्ट साइड में उसका लिख आएगा बरहिशी दीर्घ नहीं लगाना तस्मात बर्षी रजतम बिंदी रजतम न देयम इसलिए बर्हे के ऊपर रजत का यानी चांदी का चयन नहीं करना चाहिए हाँ जी रजत का चयन नहीं जीन अच्छा आप बाकी पूछ रहे हैं हा इसलिए बर इसलिए बर् के ऊपर चांदी का चयन नहीं होना चाहिए यह विधि है होना चाहिए क्या है जहां चाहिए आएगा यह विधि है आपको तो आना चाहिए यह विधि है अच्छा। हा ठीक है और इस प्रकार के विधिवाक्य के बाद में सरो अर्थवाद आता है ठीक है ना तो जय जी दौन दौन से जो चांदी होगी होगी वो कुछ अलंकारिक अलंकारिक है इसलिए बोला ना गौणवाद है है चांदी चांदी के के साथ साथ जी अच्छा देखिए बिंदु को देखिए बिंदु का रंग क्या है ठीक है ना अब इसमें से सोने के रंग वाले आंसू तो नहीं गिरते और आंसू क्या हो जाता है यहां से गिर जाता है और जो गिरने को नहीं पकड़ना चाहिए जो उठने को ही उठने वाला है उसको ही पकड़ना चाहिए गिरने वाले को पकड़ेंगे तो हम भी गिरेंगे ना तो ये बात है हाँ हाँ जी तब बन जाएंगे क्या गिरते हुए को नहीं उठाएंगे तो देखिए तो आप गिरते हुए को कभी नहीं पकड़ सकते हैं गिरते गिरते मतलब हाँ। ऊपर से ये ऐसे पूरा गिर हाँ। वो जैसे कि जिसकी गति गिरावट की और उनके पास जाओ बेटा मत गिरो बोलेंगे ना तो आपके उदयेंगे फिर उपदेश देना एक व्यक्ति ऊपर से गिर रहा है आप उसको पकड़ सकते हैं पकड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे ना वो धुम बोल करके आपके ऊपर गिरेगा तो दोनों की हड्डी टूटेगी गिरने के बाद जो करना है कर लो बच्चा है तो उसका अस्पताल लेकर जाओ है जाने की हाँ जी तो तो नहीं मैं क्या बोल रहा है कि ये जो आंसू जो होता है ना अश्व बिंदु जो होती है पतित तो होता है उस पतित तो अश्व बिंदु को कहने के लिए एक अंग बूंद को नहीं देख सकते हैं ना इसलिए इसके जो समान है समान अर्थक है जो चांदी ये चांदी देखिए सोने की अपेक्षा से क्वालिटी में वो कम तपे हुए हैं हमें क्या चाहिए हमार हमारे श्रेष्ठ तमंग गर्मा बोला ना तो ये चांदी के जो क्वालिटी है श्रेष्ठतम नहीं है प, पत्थर से तो वो श्रेष्ठ तम है परंतु वह श्रेष्ठतम नहीं है श्रेष्ठतम क्यों कौन होता है हाँ सोना इसलिए के अंदर जो धरेंगे वो ष्टतम ही होना चाहिए तर नहीं होना चाहिए ऐष्ठ भी नहीं होना चाहिए उसी प्रकार दान में दान में कोई चीज देंगे ना वो ष्टतम होना चाहिए ऐसा नहीं हमारे इधर कुछ पड़ा था किसी को नहीं चाहिए उठा के रख दिया हाँ समझ में आगे ना इसमें बहुत सारे अक्षर निकलते हैं चर्चा करेंगे तो इसलिए तस्मादी जदम ये दे विधिवाक्य के सो अरो जो कहानी है ना ये अर्थवाद है समझ में आगे ना इसलिए देखिए ईश्वर को जितने जितने नाम हम रखे ना ये नाम सारे के सारे गौण है गौण का मतलब गुणपरक है यानी वो नाम ईश्वर का प्रधान नहीं है वो ईश्वर का प्रधान है तो ईश्वर को रुद्र नाम है रुद्र नाम क्यों है हा वो गुणवाचक है क्योंकि वो रुलाते हैं इसलिए उसको रुद्र कहते हैं और आत्मा को भी रुद्र कहते हैं क्यों क्योंकि ये रुलाता है ये, ये रुलाता है, है।, है इसके चले जाने के बाद शरीर छोड़ करके चले जाने पर रोग है इसलिए क्या है इस दस प्राण को दश इंद्रिय को प्राण जो है इंद्रियवाची है दश प्राण यानी दश इंद्रियों को हम क्या कहते हैं रुद्र कहते हैं रुद्र कहता है ठीक है ना हा और देखिए कोई जो गुस्सा करते हैं ना हम बोलते ना रुद्र रोग क्योंकि गुस्सा करने पर गुस्सा जिसको मिलता है और होता है और होता है बच्चों को कहते हैं बोलेंगे ना बच्चे डर जाएंगे तुरंत तो पड़ेंगे भाग जाएंगे अब इस प्रकार देखिए ईश्वर को रुद्र नाम आया इसलिए ईश्वर को क्योंकि रुलाता है क्योंकि ईश्वर को रुद्र नाम क्यों आया क्योंकि अन्यायकारी को दंड देकर उसको रुलाता है और पाप कर्म करने वाले को दुख देकर के रुलाता है इसलिए रुद्र है और वही रुद्र शब्द बस इंद्रियों पर और एक आत्मा पर भी लग जाता है ये क्यों क्योंकि इसके निकल जाने पर यानी रुलाना रुद्र का लक्षण है वो किस कारण से रुलाए किस निमित्त से रुलाए ये अलग चीज है परंतु रुलाने रूपी धर्म सारे रुद्रों में समान रूप से पाया जाता है ठीक है ना इसलिए ये सो इत्यादि जो कथन उसने रोया ये जो कथन है ये अर्थवाद है यानी इस विधि की प्रशंसा के लिए है का क्या है प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा शम्ष, का का मतलब मतलब क्या इसको अच्छे बोलना आपने बढ़िया किया क्यों चांदी को नहीं रखना चाहिए आपने बढ़िया कहा क्यों क्योंकि चांदी जो चांदी जो है रुद्र के आंसू से उत्पन्न हुआ इसलिए आंसू से जो उत्पन्न होता है ना उसको उसको वो पतित होता है बिंदु पति होने के कारण ये चांदी जो है पति है पति द्रिव्यों को इतने के अंदर नहीं करना चाहिए उसी प्रकार देखिए जहां हम पौराणिक ये आगोरियों के वहां बेली की बात आती है ना कोई लूले लंगड़े की बिली नहीं दी जाती बली के लिए उनके बिली के लिए नियम है बली वाले सुंदर होना चाहिए रोगी होना चाहिए पूरे अंग वाला होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि उनके उनके श्रेष्ठतम कर्मों में श्रेष्ठ वस्तु की हा तो कोई कोई ऐसे पागल होता है अपने बेटे की भी बिली देते हैं नहीं सुना पत्रिका में आ, है। तो अपने बेटे की बलि तो सदा देनी चाहिए कैसे उसका अर्थ क्या होता है उसका अर्थ होता है बलि क्या है हां बलम अशिन अस्ति दी बलि जैसे महाबली महाबलम अस्विन अस्ति दी महाबली <coughs> ये महाबली है तो बेटे की बली देने का बदला बेटे को तंदुरुस्त बनावो विद्यावान बनावो समर्थ बनावो उनके पैर को मजबूत करो उसके बाद में क्या करना चाहिए निकाल देना चाहिए उसको घर से अपने घर से ठीक है ना मैं ये घर आपको मिलेगा मृत्यु के बाद में चलो अभी इधर देख करके नहीं बैठना क्योंकि तुमको मैंने पढ़ाया हो बढ़ाया हो और अपने पर को मजबूत कराया हो अब अपने काम करके दिखो, दिखाओ तो समाज में जाएंगे गरस्ती बनेंगे मदद तो करेंगे जब इच्छा प्रकट करेंगे हम ढूंढेंगे वो तैयार हो जाएंगे हम अरेंजमेंट करेंगे परंतु तो कंपल्सन नहीं होनी चाहिए कंपल्सन करेंगे तो क्या होगा वो लाएंगे बाद में उसका पालन भी हमें करना पड़ेगा चले आ गए अर्थ हो गए ना अर्थ पूरा नहीं हुआ अभी देखिए बातें आती हैं ग्यारह आएगा रूपात प्रायात प्रायत रूपात प्रायात रूपात प्रयात दो शब्द है इसके अंदर रूपात प्रायात तो रूपात ये मन के लिए है प्रायत ये वाणी के लिए है मन के चोर रूप होने से हाँ जी हा हा मन के चोर रूप होने से और वाणी के वाणी के प्रायः असत्य में रहने से मन के चौरूप होने से और वाणी के प्रायः जुड़ में जुटी बातों में लगे रहने से यह मनुष्य की स्थिति होती है ठीक है तो यह प्रकरण है सोमयाग का यह प्रकरण है सोमयाग नामक कर्मकांड विशेष का एक कर्मकांड विशेष है जिसको कहते हैं सोमयाग तो सोमयाग के अंदर सोम सोमलता को ला करके उसको निचोड़ करके उसमें से सोमरस निकालता है परंतु तो सोमलता को हम यूं दबाएंगे ना मसलेंगे ना उसमें से इतना ही रस आएगा जैसे कि जैसे से सारे पी सकेंगे नहीं पी सकेंगे तो क्या करना पड़ेगा <laughs> उसको कुटते भक्त क्या है थोड़ा जल मिलाना है यह जल कहां से लेंगे कुएं से नहीं कु का जल जो होता है स्थित होता है यत्न जो होता है धर्म है यत्न जो होता है वो धर्म है धर्म का लक्षण सलायमानता है कुए का जल अस्थिर है इसलिए कुएं से तालाब से पानी नहीं नहीं लिया जाता अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा तो जहां पानी जहां बहता है वहीं से पानी को लेना है ठीक है ना समझ में आ गए ना धर्म का संबंध कुएं से पानी पानी क्यों नहीं लेते पात्र धोने के लिए पीने के लिए सब कुएं से लेते हैं यो सौमयाग के अंदर सोमलता को कुटने के लिए जो पानी उसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं इस पानी को कुवे से नहीं निकालते तो याती के लोग नदी पर जाएंगे नदी पर जाते वक्त क्या है वो अपने हाथ में सोना भी लेकर जाता है समझ में आ ना सोने को भी लेकर जाता है तो उसके बाद में क्या है सुवर्णम हस्ते दधाती अध ग्रहणादि सुवर्णम हस्ते सुवर्ण हस्ते भवदी अध ग्रहणादि पहले क्या है पानी को निकालने से पहले सोने को अपने हाथ में रखता है उसके बाद में क्या करते हैं वहां से वो सोने सहित पानी को मड़के में भरता है वहां से तो हाथ में लेकर आएंगे तो इधर आते वक्त कुछ नहीं होगा ना थोड़ा थोड़ा आचमन करते हुए देखिए आज इसका आचमन करना नहीं आता तरीका मालूम नहीं है बुद्धिपूर्व तरीके से आचमन नहीं करेंगे इधर से पानी टपक के पूरे पैंट गीला हो जाता है और पीते वक्त क्या है वो नाटक करता है ऐसे तो हाथ में कुछ नहीं होता उसी कोई प्रकार कोई जल अप्रोक्षण करते हैं जल लेकर बैठता ना तो क्या करते हैं मंत्रपाठ होने तक ये जल फिर में ऐसे करते हैं केवल हाथ ही पानी नहीं है जैसे कोई बूढ़ी मां अपने रोने वाले बच्चे को दूध पिला कैसे पिलाती है मां तो मार्केट की ही है बच्चा दूध के लिए रो रहा है तो ये मां क्या करती है अपने स्तन पिलाती है जिसके अंदर दूध ही नहीं है सूख गया है उसके बाद में क्या हो जाता है उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करने के बाद फिर बच्चा रोना लगता है उसी प्रकार देखिए ऐसी आखरी करने पर हमारी देवता रोएंगे अरे हमें बुलाए ऐसे नाटंगी करके हमें भेज रहे है ना अभी देखिए पानी उपलब्ध है इसलिए देखिए यज्ञ की प्रक्रिया को बुद्धिमत्ता से करनी चाहिए यज्ञ में बहुत सारे प्रयोग विज्ञान है ये प्रयोग विज्ञान को जो जानेगा क्योंकि सारे बिठा करके उपदेश के द्वारा सिखाते हैं ना उस, उसके विज्ञान को प्राप्त कर लेने से देखिए दुनिया के पूरे विज्ञान दुनिया में जितने विज्ञान है वो यज्ञ में उपस्थित है दिशा में जितने गुरु बैठे हैं वो सारी गुरु अपनी सत्ता से यज्ञ के वेदी पर इसलिए करना नमस्ते गुरु सत्ताए संसार के अंदर जिस जिस प्रकार की गुरु सत्ताए अभी तक काम की हैं ना और अभी तक काम कर रही है आगे कम करेगी ये सारी सत्ताएं यज्ञ वेदी पर उपस्थित है इसलिए यज्ञ के अंदर क्या कहा विश्व देवा समझ में आ गया ना यानी के पद्धति को से इसका सूक्ष्म करते हुए इसको सीख लीजिए तो सारी देवता यही प्रसन्न है देवता का बोला विश्व देवा कोई रूप वाला नहीं से कहा नमस्ते गुरु सत्ता, गुर सत्ता यहां यज्ञ पर हाँ। देखिए अपनी घर की बात नहीं है विश्व देवा यजमान सीतदा बोला ना तो नमूने के लिए हम क्या करते हैं चार प्रकार के रुतजों को बिछाते हैं चार प्रकार के रुतिक, होता, ऋतिक अधता हाँ होदा चार प्रकार के ऋतुजों को इसलिए चारों दर कम से कम नमूने के लिए एक एक हो और ये सारे मिलेंगे तो विश्व देवाहा उसी प्रकार परमात्मा ने जो उस प्रकार के जीवन जो भी इतने को बनाया रचा उसमें देखिए कितनी देवता बैठी है पांच पांच देवता एक यागा चेहरे पर बैठे बैठे है तो इधर कहते हैं ये हम जब पानी हाथ में लेकर आएंगे तो क्या होगा वेदी पर आने पर हां निकल जाएगा ठीक है ना अब देखिए होते हैं ना प्रायः नदी के किनारे पर होते हैं क्यों होता है इस प्रकार के पानी आदि के व्यवहार के लिए सुविधा होती है हमारे पास में एक नदी है कभी उसमें पानी होगा कभी उसमें नहीं होता है इसलिए इस प्रकार बहने वाली नदियों को पुण्य नदी इसलिए कहते है वो नदी खुद बहते हुए करोड़ों को शीतलता और सुख प्रदान करती है प्यास आदि को बुझाने में समर्थ होती है और अपने पास जो कु आदि है ना आदि में में भी जितने में जाने पर पानी मिलेगा ये पास वाले नदी की की आधार पर ही वहां सुवर्णम सुवर्णम हस्ते भवदी उस यजमान के हाथ में सोने को रखते हैं उसके बाद में क्या है अधग्र नदी और सोने को रखते हुए पानी को छोड़ेंगे सोने को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दीवार लेने का है ना फिर दीवार लेने का है समझ ना तर्पण की क्रिया जहां होती है वहां कैसे करते हैं दर्भे को रखता है जितने भी तर्पण है दरबा तो हाथ में इसके अंदर बैठा रहेगा और तर्पण से जल नीचे गिरेगा ठीक है ना इसमें देव दिव्य देव पितृ तर्पण आदि इसके अंदर हो जाता है तो हमारी भावना ये होती है ये जल कुशा में गिरने के बाद पवित्र होकर के देवदा के चरण में गिर रहा <coughs> तो प्रत्येक क्रिया भी ये नाटंगी हो पर तो भावना से जब करेंगे ना इसका इंपैक्ट अपने मन के अंदर होता रहेगा कोई देवदा वहां नी बैठी हुई है ऐसे मानकर करेंगे ना अंदर जागृति नहीं हुई अंदर जागृति के होने के लिए मान लीजिए कोई लाठी लाठी का जो अभ्यास कर रहा है ना तो केवल घुमाने के लिए करेंगे ना वो अच्छे लाठी के प्रयोगता नहीं होता है दूसरी ये देखिए कहता है अपने शत्रु का सिर उधर है ऐसे मानकर के लाठी जलाओ तो जो आएगा सही निशाने को देख करके लाठी मारेंगे ना वो लाठी के प्रयोगता हो जाता है अरे ये क्या है वहां कोई नहीं है मानकर के कैसे मारेंगे कोई आ जाओ बोलेंगे तो कितना नुकसान होगा इसलिए पद्धति वास्तव में क्या है हमारे मन के अंदर इन देवी के शक्तियों को जगाने के लिए किए जाने वाले स्थूल प्रवृत्तियां होती है ये स्थल प्रवृत्तियां निमित्त बनती हुई आ, अपने अंदर सूक्ष्म शक्तियों को जगाता है ठीक है ना इसलिए बच्चों को देखिए बच्चों के अंदर की प्रवृत्ति के लिए क्या है वो जब खेलेंगे ना वो अपने को मां मान करके ही खेलती है अपने को बाप मानते हुए ही खेलते हैं और अपने कभी कभी लकड़ी लेकर के वो क्या करेगा जाड़ी के पास जाएगा अरे तुमने आज होमवर्क नहीं किया हाथ बढ़ाओ फिर मारता है पर तो उस बच्चे को देखिए वो अपने आप बोलता रहता है अकेले में तो बोलते बच्चा किससे बात कर रही है कर रहा है तो झाड़ी से नहीं झाड़ी से नहीं वो अपने विद्यार्थी से ही उसमें उसका जो गुरु से गुरु के जो एक्शन है ना क्लास में ये इसका पाठ होता है उस पाठ को जाडी के साथ रिपीट करता है श्री यागावेदी के अंदर यदि भी हम भौतिक वस्तु के प्रति ही भौतिक वस्तुओं के साथ ही अपना काम करते हैं परंतु उसको भौतिक मान करके नहीं उसको चेतन मान करके व्यवहार करता है तो चेतन मान करके व्यवहार करने का परिणाम क्या होगा अपने अंदर चेतना जगेगी उसको जड़ मान करके करेंगे तो जड़दा जगेगी उसको चेतन मान करके करेंगे तो चेतनता जगेगी समझ में आएगा ना तो आगे व्याख्या करने की जरूरी नहीं है या अपने अपने क्षेत्र में इसको समझ लेने की बात है और क्या है ये अभ्यास जी आजीवन करने का नहीं ये अभ्यास हमारे के कर्मकांड भी हो कहां तक है संन्यास लेने तक है संन्यास लेने के बाद क्योंकि संन्यास लेने तक यह योग्यता हमारे अंदर आ जाती है इससे बाद में यह साधन हमारे द्वारा छोड़ने योग्य है तो मान लीजिए मूर्ति पूजा के, के संबंध में कहता हूं जो जघन्य कोटि के जो जनता है वो फले मूर्ति पूजा को एकाग्रता संपादन का साधन के रूप में या देव पूजा के साधन के रूप में थोड़े काल के लिए प्रयोग करे परंतु सदा मूर्ति पूजा में लेगे रहने का अनुमति कोई शास्त्र नहीं देता ठीक है ना तो ये जगह पर आप देखिए निंदा के बारे में जहां हम महा भागवत का प्रसंग आता है तो भागवत की सबसे पहले, पहले महिमा गाई जाती है श्रीमत भागवद है ना हम नहीं पढ़ते श्रीमद भागवतराणिक पढ़ते है उसको श्रीमद भागवदा महापुराण गाता है इस महापुराण के पाठ करने से पहले उसके क्या है उसकी महिमा की महिमा की होती है उसकी यानी भागवत महिमा जिसको कहता है भागवत महिमा कहा आती है पद्म पुराण में आती है पद्म पुराण ने भागवती की महिमा गाई तो उस महिमा के अंदर एक वाक्य बहुत हो गया है। उसमें कहा हम जो सारे जो पुराण है यह वास्तव में कूड़े कचड़े है यह निंदा हुई ना ये निंदा वास्तव में पुराण की निंदा के लिए नहीं की परंतु भागवती की महिमा गाने के लिए यानी भागवत की दृष्टि से आप हमें देखेंगे तो ये कूड़ा कचड़ा है फेंगने योग्य है अठारह पुराण भागवती ही श्रेष्ठ है अब देखिए पुराणों को भागवतों को मिला दो और वेद पर जाइए हाँ तो वेद की दृष्टि से देखा जाए ये सारे के सारे कूड़ा कचड़ा ये मैं नहीं कर रहा हूं ये श्रीमद पद्म पुराण पद्म पुराण के अंदर भागवत महिमा जो है वो भागवत महिमा के अंदर ये बात बताई गई है भागवत भागवत ने, ने खुद माना है यह मूर्ति पूजा जो होती है यह वास्तव में ये जगन्य है जगन्य का मतलब इसको करना नहीं ऐसा नहीं जगन्य का मतलब जैसे मानते ना वो जगन्य वर्ण है यानी शुद्र है शूद्र के लिए निम्न हाँ निम्न को टीके निम्न का मतलब सामाजिक व्यवस्था में श्रष्टता की दृष्टि में देखेंगे उसका स्थान नीचे है तो नीचे क्यों कहते हैं निम्न है बहुत अच्छे इंसान थे आजकल उसके लेवल नीचे गिर रहा है संसार के अंदर एक, एक वस्तु के प्रति हम करते हैं ठीक है ना तो, तो, तो, तो जघिन्य करने का मतलब भी, भी क्या है जब विचार हो रहा होगा तो विचार की निम्न कोटि भी होती है विचार की ऊंची कोटि भी होती है जैसे कि एक लोटा पानी मिला तो ठीक है मैं पीऊ तो बोलते हैं जघन्य कोटि के है तो देखा कोई पानी पीने वाला है उसको थोड़ा पिलाऊं, फिर मैं पीऊं ये ऊंचे कोटि के हो गया तो पानी पीने में भी ये दो कोटी होती है तो उस प्रकार जो अकेला पिएगा हम बोलेंगे जघन्य स्वभाव के है अन्यों को पिला करके जो पिएगा वो ऊंचे कोटी के है ठीक है ना जैसे हम थूकते हैं तो देखते हैं पीछे आने वाले स्कूटर आ रहा है इसका हम, मुंह भर गया थूक थक दिया तो क्या हो गया पीछे आने वाला परिवार के ऊपर गाड़ी में बैठ करके तंबाकू खा करके वो मुंह भर जाएगा पानी ऐसे जा, ऐसे निकलेगा ना वो क्या करते हैं ऐसे करते हैं ठीक है ना तो नीचे खड़ा होता है मैं उछलता हूं क्योंकि मेरे सफेद कपड़े में न गिरे कभी गिर भी जाता है ठीक है ना और देखिए कबूतर को देखिए कौन सेठ नीचे बैठा है नहीं देखेगा उनका जब वेग लगेगा हमारे सुर पर ही श्री पक्षी कितने भी ऊंचे स्थान पर बैठे प्रवृत्ति से वो जगन्य है एक जगह पर दयान जी ने कहा ना स्वामी जी देखिए ये देखिए आपके आपको नीचे करने के लिए उंचा बैठा है तो समझने बोला ऐसा तो कौआ बंदर आदि तो सबसे ऊंचा होता है क्योंकि वो शाखा पर बैठते हैं ना अब इसलिए ऊपर बैठने से बात नहीं बनती है ऊपर बैठने का मतलब है अपने स्वभाव से ऊंचाई दिखाना अपने व्यवहार में दिखाना तो यहाँ क्या है हिरण्यम के संबंध में ये बात कही है तो सोने को हाथ में रख करके नदी से शुद्ध पानी को निकालने के बाद मंदिर जबते हैं वहां उसके बाद में क्या है उसको मटके के अंदर बरते हैं यह पानी किसके लिए सोमलता को के लिए, आ, को ये के लिए जो है सामान्य बोला ना विशेष बताना चाहिए यह प्रकरण है सोमलता को कूटे कूटने के बाद सौमरस निकाले सौमरस निकालते वक्त क्या है उसके लिए ग्रह होता है ग्रह का मतलब सौमरस को पकड़ करके रखने का पात्र लकड़ी का होता है ठीक है ना उसमें यजमान यजमान की पत्नी सारे ऋतिक और जो भी विशिष्ट व्यक्तित्व वहां है सबको सोमरस देगाएगा क्यों नहीं पिलाएगा क्योंकि सोमरस जो होता ना, भी सोमर है ना यद्य की सोमरस वास्तव में भगवान का ज्ञान रस है यह ज्ञान रस भगवान किसको पिलाएगा सामान्य को नहीं पिलाएगा विशेष को ही पिलाएगा इसलिए ना तीव्र संवेगा सन्ना भगवान उनको तुरंत बुलाते ही आगे का चित्रा बताया ना जिसकी योग्यता है वहां भगवान ने अपने रूप दिखाएगा तो उस प्रवृत्ति सोमलता से ये पानी ला करके सोमरस निकालने के बाद ये ऋतिक ऋतिक परिवार के लोग है तो पिलाएंगे यजमान यजमान की पत्नी आदिपित है ठीक है ना और ये सोमयाज्ञ करने का अधिकार किसको होता है जिसकी कमाई तीन साल से ज्यादा अपने निर्वाह के लिए जो होना चाहिए उससे ज्यादा ना हो वही सोमयाग करने का अधिकारी है ठीक है ना और सोमयाग करते वक्त क्या करेगा तीन साल तक का अपने लिए जो चाहिए वो रखने के बाद बाकी पूरे पूरे सोमयुग में लगाएंगे सोमयाग में ठीक है ना इसमें जो लकड़ी लाएंगे उनको सम्मानित करते दक्षिणा देते हैं है तो क्या है जो बढ़ई होता है ना कारपेंडर उस गाँव के जो कारपेंडर है ना उस देश के उसको उसको बुलाकर के ही वो लकड़ी को लाते हैं और युप के धारू जो छिलेगा उसको भी देगा और घोड़े को जो रक्षा करेगा उसको भी देगा इसमें जो रितिज आएंगे उसको भी देंगे इसमें कोई ब्राह्मण आएंगे दूर दूर से उसको भी सम्मानित करेंगे इसमें कोई सन्यासी आए तो सन्यासी को भी मधुबर का आदि देकर के द्रिव्यादि प्रदान करते हैं सन्यासी को याग में कोई काम नहीं है परंतु यागवेदी पर सन्यासी आए तो सन्यासी को कुर्सी पर बिठाना चाहिए यह नियम है सन्यासी यागवेदी पर आए सन्यासी को नीचे नहीं बिठाना चाहिए जैसे यजमान और रितिज पाटला लगाकर बैठे ना तो सन्यासी की आसन वहां ऊंचा होना चाहिए क्योंकि सन्यासी एक संयासी यह सारे यागोक से ऊंचा है अभी देखिए कितनी बड़ी भावना होती है तो मतलब ऐसे सन्यासी हमें होनी चाहिए केवल कुर्सी देने से याग से ऊंचा नहीं होता कोई होता है होता अच्छा संघ चल रहा है ऐसे ही कोई पाखंडी वहां गुना करके भगवा कपड़ा पहनकर आता है ठीक है ना फिर उनको तो क्या हो जाता है एक एक जगह पर उनका हाइड आउट होता है इसलिए उनको क्या है पूरे यूपी के पूरे मध्य प्रदेश के सारे स्थान नहीं उनको परिचय उनके परिचय में है तो हम सोचेंगे ये पूरे भारत देश घूम लिए अब देखिए कितने बड़े ज्ञान विज्ञान है क्योंकि जैसे शंकराचार्य अपने दिग्विजय यात्रा करते थे ना ऐसे ऐसे नाटक जचा करके सन्यासी लोग क्या है झुंड में चलता हैं तो चल आते हैं तो ये ये सन्यासी आपको कहा से मिले ये तो गाड़ी में मिले अब ये चोर चोर है ना गाड़ी में मिले ना ये मित्र हो गए फिर तो बोला हम मिलकर के ढकेंगे ऐसे ढक धक, ढकी करने के लिए ये आते हैं तो इसलिए क्या है एक जगह से एक जगह पर यह सदा परिवर्तन करते रहता है चाहे कोई पकड़ ना जाए इसलिए इसलिए उनको सारे स्थान मालूम हैं। और नाटक करता हैं हम शंकराचार्य जी के आ, वही परंपरा के हैं तो इस प्रकार क्या है ये सोने को हाथ में रख करके भरता है ना तो तो वहां क्या है ये सोने को हाथ में क्यों रखता है मन हमारा मन जो है ना है चोर है दो लक्षण क्या है एक तो चोर छुपे छुपे बैठे है ना चोर जो है छुपे छुपे बैठेंगे है ना छुप करके बैठेंगे ना चोर इसलिए मन देखिए शरीर के अंदर छुप करके बैठा है तो मान लीजिए जिसको हम चोर भविष्य में बुलाने वाले हैं वह व्यक्ति सामने आ भी जाए उसमें तो लिखा तो नहीं है मैं चोर हूं ठीक है ना तो उसी प्रकार किसी हम अपने मन को देखते हैं हमें नहीं लगता है क्या है ये चोर है परंतु तो मन को ध्यान से देखिए ये एक व्यक्ति चोर हो या ना हो कब पता लगेगा लगातार उसके पीछे कीजिए रात्रि भी नहीं छोड़ने का तो समझ में आया आ जाएगा ये कहा जाता है क्या उठाता है कहाँ आता है कहा इसको बेचता है पता लगेगा ठीक है ना उस प्रकार सदा हम अपने मन के पीछे जाए मन कोई विषय बना करके देखते रहिए तो बताते नहीं है सूक्ष्म से देखने वाले को मन सारे सारे बताएगा इसलिए पुलिस का जो इंटरोगेशन होता है ना क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग में क्या है चौदह दिन के लिए मांगेगा या सात दिन के लिए दस दिन के लिए कस्टडी में मांगेंगे हाँ तो उसके के लिए वो क्या करेगा लगातार उसको उनको खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ करेंगे पीटना चाहिए तो पीटेंगे भी फर्द अपने निगरानी पर रखेंगे उसको सोने नहीं देंगे उसको सोते वक्त भी हैरान करेंगे तो बाद में क्या होगा आधा घंटा मैं करूं बात उसके बाद में आधा घंटा में पटेल साहब भेजू आप जाकर के उनसे पूछो बाद में क्या करेगा मेरे सामने जो वक्तव्य दिया और आपके सामने जो वक्तव्य दिया इन दोनों को सामने रखेंगे इसमें जब हम कॉन्ट्राडिक्शन आया ना फिर पकड़ेंगे उसके इसको, इसको उस उनका कोई उत्तर नहीं होगा उसी प्रकार उसको कॉर्नर कर देते हैं इसके लिए दस दिन का काम होता है हम क्या सोचते हैं इसको लेकर के तलाश लेने के लिए जाएंगे नीताश तो कभी कभी होता है जब उनमें से इसे कोई क्रू निकलेगा ना तब तलाश होगा क्योंकि चोर ने हमारे सामने बता दिया कोट में मना भी कर सकते हैं जो तलाश इसलिए जाता है है है क्योंकि वो सबूत होता ठीक तो यहां ये मन चोर होकर के अंदर रहता है तो क्या है मन के म, मन का स्तेनत तो होगा? जब हम तपेंगे और ये सोना जो है ये, आ, तब किया है या तब करने वाला है इसका प्रतीक है सोना क्योंकि शास्त्र के आधार पर जो भी अश्म का खंड है और देखिए पृथ्वी के गर्भ के अग्नि के अंदर तपते तपते तपते तपते तपते लंबे काल हो जाने के बाद वो सोने का सोने के रिंग में बदलता है यानी तब से मेला निकल जाता है इसलिए जा निकालते वक्त भी देखिए तपे हुई दिवी हो पर मिट्टी के संसर्ग से कुछ संसर्ग दो सोने में है तो सुना उसको क्या करेगा उसको फिर तबाएगा फिर तबाने पर क्या है सोने का इसलिए कहा ना दगम दग्धम पुनः क्या है आ, वो छिन्नम छिन्नम है कांजनम कांता वर्णम ये कांचन क्या है कांतवर्ण का मतलब उसको देखते ही हमारा मन ठीक है ना देखिए पत्नियों को लेकर के चलिए और नीचे देख करके जलती है पर सोने के दुकान के दुकान पास आते ही अचानक उनका दर्शन तो वहां हो जाता है हाँ इसलिए क्या है क्या करना चाहिए वहां रोजक बातें ज्यादा करनी चाहिए उनके मन ना जाए और देखिए और सोने के जो भी जो भी ऐड आएगा ना उसमें पुरुष लोग कोई नहीं होता है <laughs> कभी कभी होता है वो केस में एक उसमें पुरुष वाले होते हैं बाकी तो तो पूरे पूरे हाँ और हमारे वहां बहुत बड़े ज्वेलरी के ऐड में हेमा खड़ी है हेमा मालिनी और उसकी बेटी ठीक है ना तो ये सोना जो होता है ये तपने के कारण शुद्ध होता है तो लोहार भी क्या है उसको फिर तबा करके उसको शुद्ध बना देता है इसलिए, इसलिए, इसलिए शुद्ध इसको क्या मतलब क्या है हमें तपना चाहिए ये यह सोमयास सौ, मन के अंदर यदि सोमरस निकलना हो तो मन को तपना चाहिए इसलिए तपस्वाध्याय प्रधानी क्रिया योग के अंदर सबसे पहले तप शब्द को पतंजलि जी ने रखा पतंजलि जी की, दर्शन की और और की वो बात सोने रखने की बात गवन है पतंजलि की मुख्य है और इस गौण प्रधान में संबंध है संबंध है कर्मकांड के अंदर यह होना चाहिए बोलकर के क्या है लोगों को इसके द्वारा प्रेरणा करते हैं सोना रख करके और क्या है वाणी जो है वाणी किसका परिणाम है चांदों को याद कीजिए वाणी जो है अग्नि का परिणाम है अग्नि का परिणाम है ठीक है ना वाग जो होता है अग्नि है तो जब मन तपेगा मन शुद्ध होगा ऑटोमैटिकली वाणी शुद्ध होगी इसलिए सोने को रख करके शुद्ध जल को नदी से सौमर सौमलता में मिलाने के लिए सौमरस में मिलाने के लिए हम लेते हैं ठीक है ना तो उस प्रकरण में कहा ये ये हस्त हस्तम हिरण्यम हस्ते विधि वाक्य की इसलिए इस प्रक्रिया के अंदर सोने को हाथ में रखते हैं और नदी के पानी को सोमलता में मिलाने के लिए अब इसका आध्यात्मिक मूल्य क्या होगा जिसका मन पवित्र होगा उसकी वाणी सत्यवाणी होगी जो धर्म पर चलता है उसकी वाणी सत्यवाणी होती है अब का, उस क्राइटीरिया के वाक्य को धर्म सत्यम वाधर्म चरा यानी सोने को रे के पानी को लेना यह धर्म है यानी कर्मकांड वैदिक कर्मकांड के, के अंग प्रक्रिया है यह विधि है और उस प्रकार जो सत्य के आचरण जो करेगा ये सत्य के आचरण के नमूना है सोने को हाथ में रे करके पानी लेना ये सत्याचरण की नमूना है मॉडल है ठीक है ना तो इस मॉडल को जो करेगा उसकी वाणी सत्यम तो बदा ये तो इसका मतलब क्या हो जाता है धर्मन चरा सत्यम हमें क्या करना चाहिए इसको उल्टा करना चाहिए वो शब्द में सत्यम वा धर्मन चरा जो कहा ना ये वास्तव में सत्यम बदा यह कार्य है धर्मन चरा जो है एक कारण है तो वहां कारण संबंध से जोड़ा परंतु प्रयोग में कैसे आएगा पहले कारण फिर कारण से कार्य इसलिए हमें क्या है कार्य कारण संबंध से जिसको दिखाया उसको कारण कार्य इस प्रकार क्या है श्रेणीबद्ध करके सिस्टमेटिक करना है ठीक है ना वो प्रक्रिया यहां हो रही है ठीक है ना तो रूपाध प्रायत का अर्थ हो गया अब आक्षेप सलागया ना ना ना ना या प्रमाण है जो बोला ना? अब देखिए संबंध संबंध दिखाने वाला वाला होना चाहिए चाहिए जैसे कि मैं व्यक्ति के साथ आया क्या समझेंगे मेरा कौन होगा आ, तो बताने वाला चाहिए ना? तब समझ में आएगा लोगों को तो बोलते हैं देखिए ये राकेश भाई है और मेरा मित्र है वहां केरल में डॉक्टर है वो गुजरात देखने आए है और क्या है यह थोड़ा थोड़ा मेरे से दर्शन भी पढ़ते हैं और दर्शन में इसकी बहुत रुचि है सज्जन है ठीक है ना तो मैं आपके विश्वास बात यदि हूं, हूं तो क्या है मेरे इस वक्तव्य को मान करके क्या है उस प्रकार सम्मान आप राकेश को देंगे ठीक है ना यदि को आप मेरे को आप जैसे मानते हैं उस प्रकार सम्मान उसको देगा और मान लीजिए मेरी वाणी के ऊपर विश्वास ना होता हो ये ऐसे तो देखिए एक एक बार एक एक को करके आ, ये सारे या ये सारे भ्रष्ट है वो सज्जन, सज्जन हो मैं भ्रष्ट हो वो अच्छे हो तो भी क्या है मेरे भ्रष्ट होने के कारण उसका अपमान हो जाएगा अग आग आगे देखिए कहा ना प्रात काल में दिन के अंदर धूमा दिखता है अग्नि नहीं दिखती क्योंकि अग्नि जो है सूर्य में मिल गया इसलिए प्रातःकाल हवन में सूर्य बोलता है और रात्रि के समय पर धुमा दिखता है नहीं नहीं नहीं दिखता और भी नहीं दिखता दिखता और अग्नि है इसका मतलब सूर्य जो है अग्नि में विलीन हो गया इसलिए क्या है अग्नि से हवन करते हैं ये जो बोला ना तो पुरोक्ष ने क्या कहा इसमें प्रत्यक्ष विरोध है यानी दृष्ट विरोध है हमारे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ आपके कथन का टकरावट आता है इसका उत्तर देता है दूर भूय दूर दूर भूयस्वाद इसमें महान रहस्य है अध्यात्म विद्या का इस सूत्र में अर्थ लिखिए दूर की अधिकता होने से दूर की अधिकता होने से दर्शक को दर्शक को वैसी ही अनुभूति होती है दर्शक को वैसी ही अनुभूति होती है कल क्या हुआ था यह अर्थ हो गया कल क्या हुआ था रोजन में हम लगभग तीन बजे तक वहाँ नपस्तु कुटीर में रुके उसके बाद में थोड़ा डॉक्टर जी के साथ अपने बंसल जी वंशल जी न बंसल जी के साथ थोड़ी बात हुई उसके बाद में हम बोला जसुभाई जी ने कहा आप चलो विद्यालय ही चलो आचार्य जी वहाँ ब्रह्मचारियों के साथ बैठे है आप वहाँ बैठ जाओ दिनेश जी को कहो आचार्य जी से मिलाने के लिए तो हम ऐसे निकल आ रहे थे तो थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा था तो क्या है सामने से ये कि वाली लड़की आ रही थी उससे पहले उनके पतिदेव आ गया नमस्ते बोला और लड़की आ रही थी तो उसके पीछे एक व्यक्ति साइकिल में आ रहा है तो बोला वेणुगोपाल जी चलिए तो मैं सोचा इधर के कोई सीनियर ब्रह्मचारी होंगे मुझे जो बोल रहा है ना क्योंकि मैं थोड़ा दूर में हूं फिर बोला वेणुगोपाल जी अब वापस चलिए बात वहीं करेंगे तो यह बोला नमस्ते आचार्य जी मैं बोला कौन से आचार्य तो मैंने अपने आचार्य जी साइकिल पर आ रहे हैं ना तो इसमें क्या हो जाता है एक जैन की दूरी हो गई क्योंकि उस समय मेरे मेरे बोध के अंदर यह बात नहीं थी आचार्य जी इस रास्ते पर मुझे मिलने साइकिल पर आएंगे दूसरी बात क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस भी है उस से मैंने क्या सोचा कोई हाँ तो, हाँ कोई कोई, कोई कोई बड़ा सफेद कपड़ा वाला क्योंकि सारे सफेद कपड़े में है ना तो फिर पास में आकर के आचार्य जी फिर नीचे लगाया क्योंकि साइकिल जब रुक जाता है ना साइकिल गिरेगा गति रुक जाने पर चलाए मन वस्तु गिरेगा ना तो इसलिए आचार्य जी पैर लगाए तो बा, बात आपके वहीं करेंगे तो आचार्य जी मैंने आपको पहचाना नहीं ये पहली बार आ, मेरे मुझसे आपको मैंने पहचाना नहीं इसमें क्या है दूरभुअस्तवाद ये पहचान हमारा इसलिए ठीक स्वरूप का निर्णय इसलिए नहीं हुआ दूरभुअस्तवाद तो इसका मतलब अग्निहोत्र कौन करेगा रोज अग्निहोत्र करना जिसका धर्म है जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है अल्पज्ञानी है यानी मनुष्य है वो देव नहीं बना जैसे जैसे जानकारी की प्राप्ति होती है मनुष्यता छूट जाएगी अब देवता देवता, देवता यानी देवत्व हमारे अंदर बढ़ेगा इसलिए अग्निहोत्र करना चाहिए तो अग्निहोत्र जब करेंगे सूर्य ज्योति बोलेंगे तो वहां उपदेश भगवान से वो व्यक्ति जितने दूर में है यानी तो दर्शन से व्यक्ति जितने दूर में है वो दूर वाले व्यक्ति को उनके स्टैंडर्ड के अनुरूप ही उपदेश देना चाहिए ठीक है ना ऐसा नहीं बच्चे को जब नौ साल के हो गए ना बेटा बै, बै, तुम थोड़ा समय निकालो दर्शन पढ़ लो राजया ये भूल हम करते हैं क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे ना जो पांच साल के छह साल के उनको कई चीज सिखाने की होती है प्राथमिक ये मादा पिता क्या करता है उसको बना देता है, है है, है? जो बारिश के समाप्ति पर उठता ना, ये क्या है? ये है। क्या क्या को पकड़ता पकड़ करके छोटा गोल पत्थर है ना पत्थर के ऊपर बिठाता है तो कोई ग्रिप के लिए तितली क्या करेगा इसे हेलीकॉप्टर जैसे घूमता है ना बीच में जैन फ्लाई बोलता है जिसको तो उसको पकड़ देना उसके बाद में क्या होगा हम उसको पंख को उठाते ना ये अपने पैर तो उसके साथ साथ क्या है पत्थर ये तितली के साथ ये फ्लाई के साथ पत्थर भी आता है तो बोलते हैं देखिए पत्थर को उठा रहा है पत्थर को उठा रहा है सारे लोग ताली बजाएगा और पंख को छोड़ दो ये पत्थर को छोड़ करके आ, अब इसमें दो दो बातें होती है या तो पत्थर को छोड़ करके ये उड़ जाता है कभी कभी पत्थर के बार में उसका पंख ही उसमें से प्रकार हम अपने बच्चों को जो जो सिस्टमेटिक नहीं है उस जान विज्ञान भरने के लालच में क्या है कभी कभी उनके पंख को तोड़ देते हैं कभी कभी क्या होगा जब मुक्त होने का वक्त आएगा ना ये बच्चे हमसे उनका टांग मजबूत होगा ना स्वयं विचारने का ताकत आएगा ना फिर बच्चे हमें मान्यता नहीं देते इसलिए जिस समय पर जो ज्ञान विज्ञान उसके बाल मन के अंदर होना चाहिए यही देने का है ठीक है ना और जो आचार जो होता है आचार शब्दों में नहीं आचार होती है प्रवृत्ति में यदि बच्चे को सदाचारी बनाना चाहिए बस सत, सत, सतों के संदों के आचरण जैसे आचार हमारे घर में हो उस आचरण को पाने में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होता पर ये मारना वो भी जिसका विषय ही नहीं है तो ये में आकर के क्या करता है ये आठ नौ साल के बच्चों को पूरे याग योगदर्शन डटाते है ठीक है मैंने इसको तो बानवे से लेकर के पंचानवे तक तीन वर्ष के अंदर बहुत देख चुका हूं तो मैं कहता हूं ये पत्थर को छोड़ दिया होगा चाहिए तो उस बच्चे का उस परिवार का एड्रेस लेकर के वो बच्चा अब क्या कर रहा है पूछिए अब उनको योगदर्शन का कोई भी सूत्र याद नहीं होगा योगदर्शन नाम से भी शायद उनको नफरत हो गया होगा हो हाँ से किया गया है ये माता पिता क्या करते हैं सभा में अपने मान सम्मान के लिए तो पूछेंगे ना ये बच्चा किसके ये हमारे बच्चे हैं। तो इसमें क्या है वो सभा में हाँ पर बोलते हैं मंच पर स्वामी जी के साथ कौन बैठा है हमारा बच्चा बैठा है ठीक है ना तो बिठाने तक ठीक है क्योंकि शास्त्र में लिखा बच्चे को समाज में सभा में लेकर जाइए और बड़े बड़े लोगों के साथ फर्जी करेंगे ना तो बच्चे भी करेंगे हम आकर के स्वामी जी का ऐसे ना बच्चे को आगे धरने के बाद स्वामी जी का पैर छुओ तो पैर छूया उसके बारे में नमस्ते जी क्या है यह अनाचार है अनाडिपन है तो बच्चे को आ, हम आगे हमारी पत्नी पीछे उसके पीछे उसके अपना बच्चा या तो बच्चे को बीच में रखो सुरक्षा की दृष्टि से क्योंकि आज ऐसे माहौल है थोड़ी इधर देखते ही बच्चे को उठा करके कोई ले कर जाता है तो जैसे कि हम चरण स्पर्श पूर्वक जैसे नमस्कार करना उचित है ऐसे नमस्कार कीजिए ये बच्चा हमें देख करके वैसा ही करेगा वो तो खड़े नहीं होंगे मैं नहीं करता हूं बोल करके मैं नहीं करता हूं बोल करके बच्चा वही खड़ा होता है उसके बाप बहुत बड़ा चोर है वो नहीं करेगा इस मन की बात है ना हमें इधर हमारा मन स्तन है इसलिए वो स्तैन मन से हमारे हाथ में वो सोना नहीं दिखता है सोना अंगुली पर क्यों पहनता है क्योंकि तपे हुई वस्तु है उसको देख करके तप का महत्व तो हमें समझ में आए ठीक है ना पर हम तपेंगे आयुर्वेद में कहा सोने को पाने से रोग नहीं आता जो व्यक्ति तपने वाला होता ना तपने वाले व्यक्ति के शरीर में कौन सा रोग टिकेगा सारे रोग उसमें जल जाएगा ना क्योंकि शरीर में जितने भी महिला है तब से जल गया तो सोने को पाने से रोग इसलिए नहीं लगता सोने से क्या होगा सोने का जो महत्व है सोना कैसे बनता है उस तब की प्राधान्यता क्या है वो व्यक्ति के बोध में सदा रहेगा वो तपस्वी होंगे बाद में देखिए तपस्वी सं कोई सोने की अंगूठी नहीं पढ़ते और तप करने वाले गृहस्थी ही पढ़ते ठीक है ना इस प्रकार सोने का संबंध है आगे दूर क्योंकि हम दूर से देखेंगे दूर से देखते वक्त क्या है अनुभूति है देखिए योगदर्शन के अंदर एक सिद्धि बताई गई वो तो सिद्धि क्या है सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्ट ज्ञान ये मानसिक मन, सिद्धि है सूक्ष्म वस्तुओं के ज्ञान होना व्यवहित वस्तुओं का ज्ञान होना यानी ढके हुए वस्तुओं का और आगे दूरस्थ वस्तुओं का विप्रकृष्ट का मतलब बहुत दूरस्थ जो हमारे चक्षु के परे है उसका बोध ये तीनों बोधों के लिए सिद्धि बताई गई योगदर्शन के अंदर तो यानी इस प्रकार के इंद्रियों के मन के विशेष सिद्धि प्राप्त जो व्यक्ति यहां बैठेंगे ना तो यदि दीवार से ढकी हुई अग्नि हो लिंग दर्शन के बिना इस सिद्धि के आधार पर उनको दर्शन होना चाहिए ठीक है ना तपे हुए व्यक्ति को क्योंकि सारी सिद्धियां तपाचरण से होती है यानी संयम संयम का यह परिणाम है ठीक है ना परंतु जिसको इस प्रकार के दीवार के व्यवधान के कारण अग्नि दिखता नहीं तो वहां अग्नि के जान में उनको को लिंग दर्शन के द्वारा अनुमान करना पड़ेगा समझ में आ गया ना? तो अनुमान करना पड़ेगा यह अनुमान क्या है अनुमान क्यों होना चाहिए क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि उस जे वस्तु के साथ हमारे इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है इधर क्या है जो अवरोध इसमें कारण होता है इसलिए लिंग को देखने के बाद लिंग के द्वारा लिंगलिंग संबंध को याद करके अग्नि का अनुमान हम करते हैं ठीक है ना तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि दिन के अंदर वहां जलती हुई अग्नि को देखने में यह बाधा या और दूर उस प्रकार क्या है हमारा अज्ञान इसमें कारण है इसलिए व्यक्ति को जिस तरह से उनको अग्नि का बोध होना चाहिए जिस प्रकार सूर्य का बोध होना चाहिए उनके बोध के आधार पर ही उपदेश करेंगे अभी तक हमारा जो जो बोध का जो स्तर है, का का है। तो को, को, प्रातः काल में हम देवता मानकर के उसकी स्तुति क्यों करते आहुदी क्यों डालते हैं क्योंकि यहां जो सूर्य यहां जो अग्नि यह दोनों ईश्वर के ईश्वर के बनाए हुए हैं साथ साथ में वो ईश्वर के नाम है उसका वाचक ईश्वर है ऋषि दयानंद जी कहते हैं वास्तव में वेद के जितने भी नाम होते हैं वो ईश्वर का भी होता है और वेद में जितने भी देवता होती हैं इसमें ईश्वर ही प्रधान है इसलिए वो प्रधान देवता ईश्वर से हमारी दूरी होने के कारण उस ईश्वर को समझाने के लिए अब प्राप्त बोध के आधार पर ऋषि ने क्या कर दिया पद्धति बना दिया और दूरी कितने प्रकार की होती है एक स्थानिक स्थानिक दूरी है स्थान की दूरी जैसे कि यहां से अहमदाबाद इतने दूर में है और एक क्या है एक समय की दूरी है अब देखिए उसको होने में दो घंटे है ये समय की दूरी है ठीक है ना पर एक व्यक्ति पास में बैठा है मुझे मालूम नहीं है यह ज्ञान की ज्यान दूरी, दूरी है ठीक है ना तो इधर ये दूर की दूरी समय की दूरी ज्ञान की दूरी ये दोनों दूर शब्द का मीमांसा अर्थ होता है दूर कुछ बातें ऐसी होती है आप अपने पिताजी कहते हैं जब समय आएगा तुमको मैं बताऊंगा क्योंकि तुम आप छोटे हो समय आएगा तो तुमको मैं बताऊंगा क्योंकि अर्थ पास में ही है और बताने वाले और पुत्र में ज्यादा स्पेस नहीं है स्पेस अंदर नहीं है परंतु तो पिता ने ये समझ लिया अब बताने का टाइम नहीं आया तो समय की दूरी होती है ना वो धीरे धीरे सेकंड दीरे सेकंड होते ही ये समय की दूरी खत्म हो जाएगा वक्त आएगा तो पिता पुत्र को कह दिया पुत्र को मालूम हो गया, सक्सेस हो गया ऐसा होता है ना तो दूर भू इसके अंदर प्रकार का गौण उपदेश जो है दूरी की अधिकता के कारण होती है ठीक है ना विधिवाक्य कौन सा है <खँग> जो दिर जो दिर अग्नि ज्योतिर्ज्योतिर अग्नि स्वाहेदी सायम जुहोदी सायम सायम जोहोदी सायंगाल होम करता है क्या बोलकर के अग्निज्योतिर्ज्योतिर अग्नि स्वाहा बोलकर के सायम जुहोदी सूर्योज्योदि ज्योति सूर्य स्वाहा दीदी प्रादक जुहोदी तो ये क्या है ये विधि है यानी जो का मतलब होम करना चाहिए ये विधि है अब इस मंत्र से शाम को होम करें इस मंत्र से प्रातःकाल होम करें तो इस प्रकार मंदिरों में अंदर क्यों आया डिफरेंस क्यों आया हाँ तो इसमें क्या है दूरी होती है कोरी रही कौन सी दूरी सुबह दिन के टाइम पर हमारे ज्ञान चक्षु से ज्ञान से यानी चक्षु से अग्नि क्या है आज ज्ञान की दृष्टि में नजदीक होते हुए भी व्यवधान के कारण ज्ञान पर दूरी उसके अंदर है इसलिए जो हमारे सामने आता है ज्ञान का विषय बनता है उस ज्ञान के विषय को आधार बना करके जो ज्ञान का विषय नहीं हो रहा है उसको मान लो धोमा हमारे ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष का विषय अंक का विषय बन रहा है और अग्नि उसके बिल्कुल पास होते हुए भी वो अग्नि हमारा विषय नहीं बन रहा है यानी ये पूरे संसार धोमा है ये धोमा जो भी जो संसार है हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है और उसी जगह पर खड़े होने वाला इसके सृष्टि करता भगवान ज्ञान की वही दूरी के कारण हमारे इंद्रिय का विषय हमारा विषय नहीं बन रहा है इसलिए भगवान का अनुमान कैसे करेंगे हाँ धोमे रोबी जगत को देख करके जगत के सृष्टिकर्ता भगवान का अनुमान हमें करना पड़ता है अब भगवान का साक्षात दर्शन जब हो जाता है तो वहां धोमा खत्म हो जाता है इसलिए कहा ना धोमा से अनावृत अग्नि का दर्शन कठोर प्रतिशत के अंदर धोमा रहित अग्नि का दर्शन का मतलब जगत से जगत से नहीं जगत के माध्यम से नहीं साक्षात भगवान के दर्शन को साक्षात अग, अग्नि का दर्शन कहा इसके लिए क्या करना चाहिए हम क्या चाहते हैं बादल हट जाए सीधा सीधा सूर्य सूर्य का का दर्शन इसलिए का दर्शन इसलिए को करते हुए इस प्रकार भविष्य में मुझे मेरे भगवान का दर्शन इस जगत के बिना करने का है परंतु आजकल क्या है आजकल हमारी स्थिति ऐसी होती है बिना जगत से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता बिना बुद्धि से हो सकता है बिना शरीर से हो सकता है बिना खानपान से हो सकता है बिना शांति से हो सकती है नहीं तो शांति के लिए सब कुछ पदार्थ कामित पदार्थों को हमें जुटाना पड़ेगा उसकी रक्षा करनी पड़ती है इसलिए ये कोई अधर्म नहीं कमाना उसकी रक्षा करना ये कोई अधर्म नहीं ये धर्म में आएगा ये धर्म अंध में जाकर के हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाला है इस प्रकार दूर अभू अस्तवाद उन्होंने शबर स्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की किसी भाषाकार ने इस प्रकार नहीं की यह ज्ञान तभी निकलेगा मीमांसा के साथ अन्य दर्शनों को भी हम पढ़ेंगे आप उस दर्शन के प्रकाश में मीमांसा के सूत्र को देखिए वहां प्रत्येक दूर भू अस्त शब्द को वास्तव में जयमिनी मुनि ने चुन करके रखा क्योंकि मेरा यह सूत्र आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों में आध समान रूप से लागू हो आदि बहुत क्या है के बिना अग्नि या आदि बौद्धिक है बौद्धिक अग्नि का, का उदाहरण आधिदैविक क्या है बादल के बिना सूर्य और आधिदैविक आध्यात्मिक क्या है जगत के बिना भगवान समझ में आ गया ना तो दूरभू स्त तीनों में लागू हो जाता है बस उपनिषदों का वेद कल्पशास्त्र का कर्मकांड का गंभीर ज्ञान विज्ञान जिसको होता है उनके सामने की ये सारी बात इसलिए इसलिए देखिए दर्शन का भी इसलिए हुआ कि कार्यो कौन जानेगा कौन पराभ है लाभ इसमें मुझे सबसे बड़ा लाभ ये दिखता है तो क्या होता है ये शास्त्र पूरे ठीक है ठीक है ठीक है आप क्या है बिल्कुल अंदर से बोल सकते हैं हाँ। स्वामी सत्यपत जी के शब्दों को सुना बहुत दृढ़ता है, उसमें कंबर नहीं है बिल्कुल हाँ। और कैसे बैठते हैं बिल्कुल स्तंभ जैसे बैठते हैं स्वामी जी ऐसे जो बैठते हैं ना वो हिमते नहीं है कितने घंटे बैठते हैं तो बाकियों का तो आग इसके आधार पर का लगा वो भी यही कहते हैं। बाकी कोई कोई आधा घंटे के प्रवचन में ऐसे रखते हैं पर ऐसे रखते हैं पर ऐसे रखते हैं क्योंकि उसका शरीर मानता ही नहीं है शरीर क्यों नहीं मानता इंद्रिय नहीं मान रहा है इंद्रिय क्यों नहीं मान रहा है मन, मन नहीं मान रहा है या ये चंचलता ये मन की चंचलता ही बॉडी में दिखाई देता है इसने कहा अचलत तुम चापेक्षा शरीर को निश्चित बना करके ही समाधि आसन कराता है आसन और तो बोलते ना ये जो आसन जो कराते हैं ना ये रोग को दूर करने के लिए सहायक है ये आसन का ये व्यायाम होता ही रहना चाहिए साथ में अपने शरीर को निश्चित बनाने के लिए केवल पदमासन नहीं सारे आसन उसमें क्योंकि सारे स्ट्रचिंग मुड़ना उसके हाई फ्लिज में हो जाएगा ना फिर देखना शरीर के अंदर बैठते वक्त कंपन भी नहीं होगा बिल्कुल कम नहीं होगा और देखिए आसन व्याया करना भी एक मानसिक मुश्किल होता है फिर नहीं। लेटना, फिर लेटना मोड़ना और, मुड़ता नहीं। नहीं। है, नहीं। है, जलता है। और बाद में, करते -करते बाद में हमें इसे आसन किए बिना हमें उस दिन शांति ही नहीं हो रही आज कुछ ना कुछ आज नहीं खाया हो आज भगवान का प्रार्थना नहीं की हो आज व्यायाम नहीं किया हो इसमें समान व्यथा होती है इसमें 365 दिन ये होना चाहिए, तो को क्या है इसमें थोड़ी कमी आ क्योंकि कभी कभी वो तीन सौ पैंसठ दिन नहीं कर पाए उतनी कमी तो उसके अंदर ओम सहना ृशावी ओ शांति शांति शांति